द्वाद चलेगा अकृत निंदोचना टिपणी दिया जिनका अंतकुण शुद्ध है विरक्त है संयासी उनके ईशावा समिति कह करके एक तो ब्रह्म विद्या का उपदेश किया गया जिसका पल भी कह दिया को मह शो और अशुद्धांत ज्ञान में जो अधिकार नहीं है उसके लिए पहले कर्म करने के लिए कहा मल्ल विक्षेप ही अशुद्धि है तो कर्म उपास समुचित विधान किया गया जो पे केवल हुए अशुद्धि है तो उनके लिए केवल उपासना करने के लिए अभी व्याकृत अव्या व्याकृत अव्याकृत उपासना इसके पहले ज्ञान कर्म का समुच्चय कहा गया विद्यांश विद्यांश मल्ल विक्षेप वाले दोनों के लिए जिनका केवल विक्षेप है उनके लिए केवल उपासना के लिए व्याकृत और अव्याकृत व्याकृत है हिरण्य गर्भ अव्याकृत है माया प्रकृति तद विषय को उपासना दोनों उपासना का समुच्चय है दोनों की उपासना करे उपासने उपासना समुचितिषया समुचय तो मिशया समुचय करने की इच्छा से प्रत्येक हम निंदे उच्चते जैसे पहले प्रत्येक कर्म और उपासना की निंदा की गई फिर दोनों का पृथ्वक का पल कहा गया आगे तृतीय मंत्र में फिर समुचय विधान किया गया इसी प्रकार यहाँ भी हिरण्यगर्भ गर्भ व्याकृत है कार्य रूप से परिणत होने से व्याकृत हुआ और अव्याकृत है कारण रूप से माया दोनों की उपासना समुचित रूप से करनी चाहिए इस अभिप्राय से पहले प्रत्येक उपासना की निंदा आगे मंत्र से का फल फिर समुचय का, का विधान प्रत्येक में निंदा उचित प्रत्येक उपासना की निंदा पहले कहते हैं टीका में चितंत्रा माया परमेश्वर उपाधि भाष्य में तमः प्रविशन्ति ये ततो इवते ये तमः असमभूतिम अंधम तम प्रवशती असंभूतिण प्रकृतिपासना करते अंधम ज्ञान अंधकार में प्रवेश करते हैं उसका आगे फल कहेंगे प्रकृति में लीन हो जाते हैं प्रकृति लय जैसे सुश्रुति अवस्था में रहते कोई दुख नहीं है ऐसे प्रकृति में लीन हो जाएंगे दीर्घ काल तक तो किंतु कोई ज्ञान नहीं होगा में अज्ञान रहा इसी प्रकार आदर्शनात्म अंधकार में प्रवेश करेंगे केवल प्रकृति उपासना से तत्व भूय इव तेतम यभुत्याम रहता ये जो तो संभूति में हीरानगर उपासना में रहता और से उसे उसे और बढ़ करके तत् तो भू अंधकार में प्रवेश करते हैं वहाँ ऐश्वर्य हिरणगर्भ कर उपासना करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है वो अधिक अनिमादि ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं तो अनिमादि ऐश्वर्य में वही उसे अधिक व्यर्थ है अधिक अंधकार अज्ञान रहता है मुक्त तो नहीं होते हैं तो अनिमाद्य ऐश्वर्य प्राप्त करके भोग करते हैं किन्तु वो स्थित होने से उसकी भी निंदा की गई अंधम तम प्रविशंति भाष्य में ये संभूति असंभूति का अर्थ करने के लिए पहले संभूति का अर्थ करते सम्भवनम संभूति उत्पत्ति कार्य सा कार्य से सा जिस कार्य की है उसको सा संभूति कहा सार्य से सा संभूति कार्य की उत्पत्ति है तो संभूति होगी संभवन संभूति सा, सा कार्य से सा दर्म तेज़ संभूति सा कार्य से सा संभूति धर्म शब्द धर्मी लाक्षणिक तेज अतिशयवती तेज है हम और संभूति धर्म बाल्य को सम्भूति कह दिया सम्भूति संभावना उत्पत्ति सा कार्य सेवती वो कार्य को संभूति कह दिया कार्य हो गया संभुति वाला उत्पत्ति वाला है कार्य तो भी कार्य को कहीं उत्पत्ति शब्द से कह देते तो यहाँ संभुति शब्द का है तो संभुति धर्म वाला तो धर्म संभुति शब्द है धर्मवाचक संभुति और संभुति धर्म वाले धर्मी के लिए भी कार्य के लिए भी संभुति शब्द का प्रयोग कर दिया ये लाक्षणिक है इसे प्रयोग किया जाता है जैसे तेज अतिशय है उसको का तेज अग्नि तेज अधिक है तो लोहा काला है लाल नहीं हुआ तो कहते नहीं पकड़ो ये तेज है अग्नि है अग्नि है ही नहीं अग्नि के संबंध से गर्म अधिक होने से कहते है तो अग्नि है जल बहुत गर्म हो गया तेल गर्म हो गया तो कहते है तो अग्नि है अग्नि नहीं अग्नि धर्म तेज धर्म वाले को भी तेज कह देते हैं इसी प्रकार सम्भूति है हिरण्य गर्भ का संभूति जिसकी उत्पत्ति वो सम्भूति है तस्या अन्य असंभूति अन्य असंभूति असंभूति जो कारण है जिसकी उत्पत्ति नहीं होती है। प्रकृति है कारणम अविद्या अव्याकृत आख्या प्रकृति है वही कारण उसको अविद्या कहते हैं मायाम तो प्रकृति में विद्या तो कहकर के प्रकृति माया है वही अविद्या है अव्याकृत आख्या अव्याकृतम आख्या ऐसे अव्याकृत उसका नाम व्याकरण होने पर नाम रूप प्रकट भजन से कार्य की उत्पत्ति हो गई अव्याकरण होने के पहले अव्याकृत है वही कारण है बीज रूप अविद्या है ताम इस असंभूति की जो उपासना करते असंभूति कहा अव्याकृत आख्या अव्याकृत नाम को प्रकृति की जो उपासना करते हैं प्रकृतिम कारणम अविद्या प्रकृति कारणम अविद्या करे करके जो प्रकृति है वही अविद्या है प्रकृतिम कारणम अविद्या प्रकृति कारण माया है प्रकृति वही अविद्या है माया अविद्या प्रकृति ये सब एक पर्यावाचक है पंचदश में माया अविद्या में थोड़े भेद बताया शुद्ध सु, सत्व प्रधान उपाधि को माया मलिन सत्य प्रधान को अविद्या तो उसमें थोड़ा भेद बताया उपाधि बताने के लिए तो माया अविद्या एक ही प्रकृति त्रिगुणात्मिका है वही माया है वही अविद्या है कहीं गुण के विलक्षण के लेकर नाम कहीं अल प्रयोग कर दिया माया और अविद्या भिन्न नहीं है जीव ईश्वर की उपाधि वेद वर्तने के लिए अंतकन उपाहित तो हो गया अंत उपाधि को लेकर जीव माया उपाधि को लेकर ईश्वर तो इसे पंचदश में थोड़ा भेद बताया कि किसी प्रकृति त्रिगुणात्मिका है गुण तारतम्य के कारण कभी का नाम अलग हो जाता है तो ही प्रकृति कारण अविद्या काम कर्म बीज हुई बीज है कारण काम कर्म का काम वासना और कर्म इच्छा से भी करता है कर्म का, का कारण रहे यह जो अविद्या है यह अभाव रूप नहीं अभाव से विलक्षण है काम कर्म बीज बीज कारण का काम कर्म उत्पत्ति का बीज कारण अभाव से कार्य नहीं होता है इसलिए अविद्या कोई अभाव रूप नहीं न्याय मत में अविद्या कोई अलग नहीं मानते हैं वो कहते ज्ञान का अभाव ज्ञान उत्पत्ति के पहले उसका प्राग अभाव था घट उत्पत्ति के पहले घट का अभाव था उसको कहते घट का प्राग अभाव इसी प्रकार विद्या की उत्पत्ति के पहले विद्या का प्राग अभाव उसको आप अविद्या कहते ऐसे तार्किक लोगों का आक्षेप है कि ये कहते नहीं काम कर्म का बीज भूत है अदर्शनात्मी का वह अभाव रूप नहीं है अंधकार के भी अभाव रूप कहते तर्क मत में किन्दु मीमांसा के लोग कहते अंधकार अभाव रूप नहीं है तेज अभाव को अंधकार कहते मीमांसको अंधकार भाव को तेज कहो इसी प्रकार कह कि एक शक्ति है, माया शक्ति शक्ति को निराकरण करते तर्कशास्त्र में कारण से कार्य बन जाएगा के कारण में शक्ति मानना क्या जरूरत है तो ये शक्ति की उत्पत्ति नाश मीमांसको को दिखाते वन्य है, वन्नी है। चंद्रकांत मणि रखेंगे तो दाह शक्ति नहीं रहती वनीता रहती है दाह नहीं होता है और चंद्रकांत मणि को हटा दिया तो दाह होता है तो शक्ति की उत्पत्ति नाश जिसकी उत्पत्ति होती नाश होता है उसको अलग द्रव्य नहीं मान करके कुछ भी नहीं ऐसा है ही नहीं कैसे कहेंगे उत्पत्ति नाश वाला शक्ति मानते हैं अग्नि की शक्ति है चैत्र की शक्ति है हाँ शक्ति शक्ति वाला से भिन्न अभिन्न मीमाशय में तो कहते भेद सही से नभेद कहेंगे किंतु वेदांत में कहते भिन्न भिन्न अभिन्न भिन्न ही उभय नहीं अनिर्वचन्य है किन्तु एक शक्ति है वो पारमार्थिक नहीं है व्यावहारिक है और वो अभाव रूप नहीं वो विद्या के से भिन्न है अविद्या भाव नहीं अभाव नहीं उभय नहीं अनिर्वचनीय है ऐसी जो अविद्या है प्रकृति उसके अदर्शन आत्मिका अदर्शनन आत्मा ऐसा इसकी जो उपासना करते हैं उपासना करने से प्रकृति की उपासना ये ते तद एव अंधम तम दसात्मक प्रविशंति उपास्य जिस प्रकार जिसकी उपासना करते हैं उपास्य स्वरूप को प्राप्त करते हैं उसके अनुसार तद एव उसके अनुसार उसके समान ही वो जैसे अंधकार अज्ञान अज्ञानात्मक है इसी प्रकार अंधम तमो अंधम तम आदर्शनात्मक में प्रवेश करते हैं प्रकृति उपासना करने से आगे फल कहेंगे प्रकृति में लीन हो जाते हैं तम यु संभुत्याम रहता जो सम्भुत में हिरने के रूप उपासना में रहते वो तो उसे अधिक अंधकार में प्रविष्ट हो जाते हैं तत का तस्मादय हो बहुत तरव तत्व बहुत जैसे तम अनी प्रविशन्ति ऐश्वर्यक्षण प्राप्त करते ऐश्वर्य प्राप्त करते हिरण्यगर उपासना से ब्रह्म लोके जाएंगे प्राप्त करते यौ संभुत्या रता संभुति का कार्य कार्य ब्रह्मणि रता कार्य ब्रह्म हिण्यगरवाख्ये हिरण्य गर्भ आख्या हिरण्य गर्भ इसका नाम इसको कार्य ब्रह्म कहते माया विश्व चेतन ईश्वर कारण ब्रह्म है शुद्ध चिन्ह कार्य नहीं कारण नहीं है तो ये कार्य ब्रह्म में जो हिरण्यगर भी उपासना करते हैं और ब्रह्म को प्राप्त करेंगे तो हिरण्यगर उपासना करने में अहंग उपासना करते अहम अश्मी तो हिरण्यगर ब्रह्म जाते हैं उसमें ब्रह्मसूत्र में आया कार्य बाद गतिपते है जो प्राप्त करते हैं गति उत्तरायण से जाते हैं और कार्य ब्रह्म को प्राप्त करते हैं कारण ब्रह्म शुद्ध ब्रह्म को नहीं क्योंकि कार्य ब्रह्म में ही गति हो सकती है इसे बाद आचार्य कहते करके व्यास जी ब्रह्मसूत्र में कहते हैं तो कार्य ब्रह्म को प्राप्त करते हैं उपासना करके ब्रह्म को जाकर कणी बात प्राप्त करते मुक्त नहीं होते है मुख्य नहीं होने का अज्ञान रहता है इसलिए वो जो अधिक अंधकार प्रवेश करे, करे, करते है कह करके दोनों की निंदा की गई प्रकृति उपासना की निंदा की गई और उपासना की निंदा की टीका में चितंत्र माया परमेश्वर से उपाधि चितंत्र कौन से स्वतंत्र नहीं है सांख्या में के प्रकृति मानते त्रिगुणात्मिका प्रकृति उसको प्रधान भी कहते हैं किंतु तो स्वतंत्र मानते हैं किसमें आश्रित नहीं पुरुष के अधीन नहीं वो तो स्वतंत्र है नित्य मानते हैं उसका परिणाम होता है मानते हैं और नित्य भी कहते हैं नित्य दो प्रकार सांख्य में कहते हैं कूटस्थ नित्य और परिणामी नित्य पुरुष चेतन तो कूटस्थ नित्य है उसका कोई परिणाम नहीं होता है प्रकृति का परिणाम होता है फिर होता है परिणाम वैषम विषम परिणाम और सौम्य परिणाम परम त्रिगुणात्मिका है विषम परिणाम गुण में पर विषम में हो जाए तो सृष्टि हो जाएगी और प्रलय होते समय तीनों गुण समान हो जाते हैं तो त्रिगुणात्मिका प्रधान माया में प्रकृति रहती है वो प्रलय काल में तो माया का प्र, प्रकृति का परिणाम मानते हैं किंतु फिर वो तदरूप हो जाने से वही प्रकृति रहती है परिणामी है और नित्य है परिणाम नित्य कहते और स्वतंत्र है वेदांत में ब्रह्म ज्ञान होने से अज्ञानी की निवृत्ति माया की निवृत्ति हो जाती है किंतु सांख्य मत में प्रकृति पुरुष भेद ज्ञान हो गया पुरुष ज्ञान हो गया पुरुष अलग रहेगा प्रकृति अलग रहेगी आगे प्रकृति बंधा मोक्ष दे दिया प्रकृति उसके लिए निवृत्त हो जाती है किंतु प्रकृति रहती है ऐसा मानते है वेदांत में माया चितंत्र चितंत्र है चित्त तंत्र प्रधानम य माया सा चीतंत्रा तंत्र के साथ बहुव्रे चित तंत्र प्रधानम चेतने प्रधान चेतन आश्रय प्रधान माया स्वयं गौणूप तंत्र प्रधानमंत्री मैया सा मैया चितिंत्र स्वतंत्र विस्कार होता है स्वतंत्र प्रधानमंत्र बहु परंत्र प्रधानमंत्र स परतंत्र पर जिसका प्रधान है परतंत्र हो गया लोक में तंत्र कर्ण से पराधीन हो गया परतंत्र में तो पराधीन स्वतंत्र का अर्थ है स्वाधीन किन्तु तंत्र का अर्थ अधिन नहीं है स्वतंत्र के स्व तंत्रम प्रधानम यशतंत्र तो स्वतंत्र, तो स्वतंत्र चेतने के चेतन ही प्रधान माया उसमें आश्रित होती है माया चेतने की बिना माया की अलग सत्ता है नहीं शक्ति की सत्ता शक्ति मत से भिन्न नहीं है और अत्यंत तो भी नहीं इसलिए अनिर्वचन ने कहते यही परमेश्वर से उपाधि मायां तो प्रकृतिम में विद्यान माई न तो महेश्वर इत्यादि शुत्यंतर प्रसिद्धा अतर शब्देन शब्द ना ब्रह्मा तो यही माया को लेना असम्भुति का जिसका कार्य उत्पन्न नहीं उत्पत्ति नहीं होती तो ब्रह्म भी तो नित्य शब्द से ब्रह्म नहीं लेना अभी तो उपाधि माया लेना परमेश्वर की उपाधि जो माया है श्रुति में तस्य निर्विकारस्य तस् निर्विकार से साक्षात प्रकृति तो अनुपत है तस्व ब्रह्म निर्विकार है निर्विकार उनसे प्रकृति साक्षात नहीं हो सकता है ब्रह्म माया उपाधि से उसको कारण कहते हैं माया उपादिक होकर के ब्रह्म ईश्वर जगत का कारण साक्षात प्रकृति कारण नहीं उनसे माया को ही प्रकृति लेना भास्करभिमत परिणामवाद तत्वोक निरस्त मी ये स्वामी आनंद गिरी का हमें कहते हैं एक तत्वालोकन नामक ग्रंथ इनका है भास्कर अभिमत परिणामवाद ब्रह्म का परिणाम होता है इसलिए भास्कर मत लेकर के ये भास्कर मत ब्रह्म का परिणाम मानते है उसका तत्वालोकन नामक ग्रंथ में निराश हो दिया गया ब्रह्म निर्विकार है उसका कोई विकार नहीं परिणाम नहीं होता है इसलिए साक्षात प्रकृति नहीं प्रकृति माया आगे मायादश मंत्र है में एक साथीका में है अन्य देवाह संभवाद्यहुर संभवात इति शुश्र धीरा नाम ये नद विचच चिरे संभवाद संभवात अन्यद आहु अन्य पलम इसे कहते हैं अन्यहुर संभवात असंभूति से अन्य है असंभव कहा था गर्भ उपासना से अन्य फल और प्रकृति से कहा तो प्रकृति उपासना से अन्य फल कहते हैं दोनों का पृथक फल होने से दोनों में अंगांगी भाव नहीं है दोनों का फल है और दोनों का फल अलग कथा न करने से पहली जो निंदा की गई वो निंदा का निंदा में तात्पर्य नहीं है यदि दोनों का फल है उपासना में तो फिर दोनों एक एक की निंदा कैसे की गई तो निंदा करने का अभिप्राय पृथक पृथक उपासना की निंदा की गई दोनों का फल है दोनों मिलाकर करने से फल प्राप्त तो होता है नीचे पूरा जिस प्रकार धीरा नाम वचन धीरे पुरुष विवेक का वचन हमने सुना जो हमारे लिए स्पष्ट विश्वचर स्पष्टम व्याख्या व्याख्या किया बताया है अद्नो उभय उपासना समुचे कारण अवय फल भेद दोनों उपासना का समुचय करना समुचय का कारण कहते समूचय का कारण क्या है अवय फलभेदम दोनों उपासना में प्रत्येक उपासना अलग अलग अवय हो गया एक एक अंश एक एक फलभेद फल भिन्न भिन्न है हिरण्य रूपना का फल अलग प्रकृति उपासना का फल अलग इसलिए दोनों मिलाकर के करना चाहिए क्योंकि दोनों का फल है तो निंदा जो ही निंदा के साथ फल दोनों का है और निंदा कैसे की गई इसलिए निंदा प्रामाणिक तभी होगी यदि प्रत्येक की निंदा की जाए और दोनों मिलाकर करके तो फल होगा तो समुचय करने के लिए ही दोनों का फल कथन करते हैं नहीं तो दोनों की निंदा की है तो दोनों अनुशासन नहीं करे अनुष्ठान नहीं करे तो फिर उसको कथन करना व्यर्थ है तो अनुष्ठान दोनों मिला करके करे तो दोनों का फल भी पृथक होते अन्य देवाहु संभवत <coughs> अन्यत का तो पृथक है वो आहु कहते भिन्न फल प्रकृति उपासना के अभी अन्य फल है सम्भवत का तो सम्भूत है सम्भूत हिरण्य तो कार्य ब्रह्म उपासना थे की उपासना से अन्य फल क्या फल है अनीवाश्वर्यक्षण अनीवाद्य लक्षण ये फल से तत्फल अनीवाद्यलक्षण अनीमादश्वर्य प्राप्त करते हैं हिरण्यगर्भ की उपासना से ऐसे व्याख्यातवंत कावे लोगों तथा चन्यहुरसंभवा असंभूति अव्याकृता अव्याकृत उपासना यद तम अंधम तम प्रवशती प्रकृतिल पौराणिक तथा चन्यहुरसंभवात् अहुरसंभवात्ल कहते असंभव से असंभवात्थ असंभूत असंभूतिशब्द का असंभूत का अथ अव्यास प्रकृति से फल कैसे मिलेगा अव्याकृत उपासनाकृति के उपासना से फल अन केवल प्रकृति फल नहीं उपासना करने से तो असंभव का तो असंभूति अव्याकृत उसका अर्थ लाक्षणिक ना अव्याकृत उपासना से अन्य फल अव्याकृत मात्र से नहीं उपासना से फल है यदुक्तम जो पहले कहा अंधम तम प्रवेश असंभव प्रकृति उपासना से अदर्शनात्म अंधकार को प्राप्त करते हैं वही फल है क्या फल है प्रकृति लय पौराणिक है प्रकृति लय प्रकृति में लीन हो जाएंगे दीर्घ काल तक ये पुराने में कहा गया पौराणिक वचनम विवेकी का वचन हमने सुना ये जिन्होंने हमारे प्रति स्पष्ट व्याख्यान कर कहा था व्याक्त अव्याक्त उपासना फलम व्याख्या तथा व्याकृत हिरण्य गर्भ अव्याकृत है प्रकृति माया अज्ञान उसकी उपासना का फल स्पष्ट उन्होंने कहा दोनों का पृथक तो हो जाए तो क्या लाभ लोगों क्यों चाहेंगे तो उसके लिए उत्तर देते सांसारिक व न अभाव सुश्रुतिवत प्रकृति लय से पुरुष मानता सुश्रुति में दुख का अभाव सांसारिक दुख अनुभव नहीं होता है जितने जो दुखी है निद्रा में सो जाने प्रकार गाढ़ निद्रा में दुख अनुभव नहीं करता है गाढ़ निद्रा में सो जाते समय वो सम्राट हो उसको जैसे सुख मिलता है भिकमगा सुश्रूते सो जाएगा उसको कम मिलेगा वो भी अधिक समय सोएगा तो अधिक सुख अनुभव करेगा जिसको निद्रा कम होती है वो कम प्राप्त करता है जिससे निद्रा अधिक है अधिक तो सम्राट ज्यादा सुखी या भीख मंगा ज्यादा सुखी <laughs> सुश्रुति अवस्था में जो अधिक रहा वो अधिक सुखी हो गया सम्राट के अभिषेक जिसको नींद नहीं लगे कम से सुख मिला थोड़े समय सुश्रुति सुख जितने दिन में सुख सुश्रुति सुख सम्राट को प्राप्त हुआ वो सुश्रुति सुख भीख मगा को उसे कितने ज्यादा मिला कितने समय सो जाता है आनंद से सोते हैं उनको मचर भी नहीं काटता है रास्ता में कहीं कहीं रोड ऐसे ही लेट जाते हैं स्टेशन में प्लेटफॉर्म में रास्ता में जहाँ कहा सो गए तो उनको बड़े जोर से नींद लग जाती है इसलिए सुखी कौन होता है धन संपत्ति वाला सुखी हुआ या गरीबी सुखी हुआ ज़्यादा गार निद्रा में जो सो गया सुश्रुति सुख हो सुखो क्या है सांसारिक दुख नहीं होता है ना सांसारिक सुख है ना सांसारिक दुख है सम्राट सुश्रुति अवस्था में सम, समता है मेरा धर्म समृद्धि बहुत है न कोई सुख है ना दुख है इसी प्रकार रास्ता में कोई हो वो वो भी सुगा नहीं समझता सुख है दुख है दोनों बराबर है कम ज्यादा नहीं इतने है जो अधिक समय गार्ड निद्रा में सोएगा अधिक समय रहेगा सुश्रुति में तो अधिक सुख है कम समय रहेगा फिर उठेगा नींद नहीं लगती परेशानी होगा तो ये सुख सुश्रुति में जाना कोई चाहता है ए सब चाहते है सुश्रुति जागृत अवस्था में सपन अवस्था में सब विषय प्राप्त है सम्राट को सब विषय प्राप्त है सब विषय छोड़ करके गाढ़ निद्रा में सोने की इच्छा करेगा हाँ सब सम्राट जितने प्राप्त होने पर सब छोड़ कर जा कर सो जाएगा जागा नहीं मिल गया तो कट के नीचे कहीं थोड़ा मिल गया थो भी तो भी लेट जाएगा जहां कहा उसने जागा के लिए सोचना नहीं पड़ता है गाढ़ी निद्राने पर जहा कई तो सुश्रुति जैसे चाहते है क्योंकि सांसारिक दुख में नहीं सांसारिक दुख दुखानुभव भा अभाव भा न संसार में होने वाले जो दुखानुभव सुश्रुति में नहीं होता है नहीं होने से सुश्रुति जैसे सब लोग चाहते हैं सुश्रुतिव प्रकृतिल सुश्रुप प्रकृति लस्य पुरुष अर्थमान्यता भी जैसे सुश्रुति चाहते हैं ऐसे प्रकृति लाई भी पुरुष चाहते हैं प्रकृति में लीन हो जन्म दीर्घ काल तक दीर्घ काल तक प्रकृति में लीन ऐसे उपासन एवं प्रकृति उपासना भी अच्छा फल प्रकृति तो जड़ है ओके तो ऐसे फल देगी उपासना करने से प्रकृति की माया की उपासना करेंगे और शक्ति तो पर ब्रह्म चेतन है शक्ति तो जड़े है वो कैसे फल देगी इसलिए कहते कर्म उपासना है वो जैसे कर्म करने पर ध्यान करने पर कर्म अनुष्ठान करने से फल परमात्मा ही देते हैं कर्म जड़ नहीं देता है जड़े है इसी प्रकार प्रकृति उपासना करेंगे तो फल परमात्मा ही देंगे फल अत उपपत्ति है परमात्मा ही फल देते कर्म उपासना का सेवा करते हैं गुरु जी की सेवा करते हैं कोई पिता माता की सेवा करते हैं कर्म करते हैं तीर्था स्नान करते फल परमात्मा ही देंगे परमात्मा ही सर्वज्ञ सर्वस्वीमान फल देने में समर्थ है फल माता उपपत्ति पत्य ब्रह्मसूत्र है तो जिस प्रकार कर्म अनुष्ठान करने पर, पर परमात्मा फल देते हैं उपासना से भी देवता ध्यान से भी इसी प्रकार प्रकृति उपासना भी परमेश्वर एवं परमेश्वर ही फल पर देगा तत्व जड़वाद प्रकृत है फलदात अनुपतिपास्युपत कुच उद्यम है वो कोई कहते प्रकृति जड़ है जड़ होने के कारण फल नहीं दे सकती उसकी क्या उपासना करनी है प्रकृति तत्व जड़ होने के कारण प्रकृति फलदात्री नहीं हो सकती फलदात्री जो नहीं हो तो उस उपास्य अनुपति उपास्य नहीं होना चाहिए उसकी उपासना नहीं करनी चाहिए ऐसा जो कहते कुचोद्यम उनका आक्षेप ही गलत है कुत्सित चौद्यम चौद्यम आक्षेप निंदा कुत्सित स्वयं आक्षेप करना ही स्वयं दुष्ट दोष अनुचित है क्योंकि फल तो परमात्मा ही देंगे प्रकृति की उपासना करेंगे शक्ति को तो परमात्मा शक्तिमान ईश्वरी फल देते हैं भाष्य में तथा चन्यार असंभवाद असम्भतिर अव्याकृत अव्याकृत उपासना से कहा अंधम तम प्रवेश प्रकृति लेती च पौराणिक रोच दे इतं सुश्रम धीरा वचन बोधि ये अव्याक्त व्याकृत अव्यास फल व्याख्यातमंत्र व्याख्यान करके बताया था आगे चतुर्दश मंत्र विनाश येदोभ स विनाशन मृत्यु तीर्थुत्यामृतम श्रनुते शभुति चीनाश यदेद उभ सदुभ सह वेद सम्भूति और विनाश को दोनों सम्भूति शब्द में अरे विनाश कन से विनाश धर्म वाला सम्भूति हीरण गर्भ लेना विनाश शब्द से हीरण गर्भे हैं तो सम्भूति शब्द से हिरण गर्भलेंगे तो दोनों एक हो जाएगा सम्भूति विनाश च इसलिए यहाँ संभूति नहीं असम्भूति लेना असम्भूति लेंगे तो अकार होना चाहिए ये पूर्व मंत्र में आया ये नद विच चिरे ऐसे संहिता पाठ जैसे व्याकरण सूत्रों का संहिता पाठ होता है अलग अलग अष्टाध्याय में तो बुद्ध वृद्धि आदेश अधिको गुण वृद्धि गुणवृद्धि ऐसे सूत्र है संहिता पाठ होगा तो एक साथ मिला जाए इसमें बीच में संख्या नहीं एक नीचे नहीं लंबा लाइन चलेगा पर ताल पत्र में लिखते कागज इतने कहा नीचे नीचे लिखने के लिए सिद्धायक तरफ चलेगा संहिता पाठ मेरे बीच में विराम नहीं, नहीं। पता नहीं चलेगा कहाँ ये सूत्र समाप्त होगा तो हम तो पाठ में क्या होगा वृद्धि राधे जदे गुण इको गुण बुद्धि वृद्धि राधे चकार को हो जाएगा आगे अवसान नहीं ज नहीं होगा झलान जुद्धि राधे जदे ज़। गुण वृद्धि राधे जदे ज़। गुण गुना। गुण क्या विसर्ग वहा आगे इको गुना बुद्धि सूत्र आएगा तो विसर्ग लोप हो जाएगा भू भो, भो से रू यह लोप हो जाएगा भी नहीं वृद्धि राधे जद एको गुण वृद्धि ऐसे संहिता पाठ इसी प्रकार मंत्र का संहिता पाठ करेंगे तो इति नीचा चकरे विचरे में ए है। आगे असंभूतिका अकार सो तो लगे पूर्व रूप हो गया इसलिए असंभूति का तो असंभूति करना ऐसे अकार लोप करके लिखा है आगे भाषण में कहेंगे हिरण्य और सं पर से असम्पति अव्याकृत माया प्रकृति और विनाश हिरण्य गर्भ दोनों को साथ जान करके जो दोनों की उपासना करते हैं उनका फल कहते हैं विनाश न मृत्यु मित्र विनाश ने कहा था हिरण्य उपासना से मृत्यु को पार करके हिरण्य उपासना से मृत्यु को क्या पार करेंगे जो अनैश्वर्य ऐश्वर्य का अभाव है उपासना hmm! से ऐश्वर्य प्राप्त करेंगे तो अनैश्वर्य मृत्यु को अतिक्रम करके ऐश्वर्य को प्राप्त करके अमृत प्रकृति उपासना से अमृतत्व को प्राप्त करेंगे अमृतत्व अपेक्षिक अमृतत्व दीर्घ काल प्रकृति में लीन होकर करके रहेंगे यत अत समुचय इसलिए दोनों का समुचय एक एक उपासना की निंदा करके दोनों का पृथक फल कथन करने से दोनों का समुचय करना चाहिए सम्भुत असंभूत उपासना युक्त एवं एक पुरुषार्थाचे संभुत असंभूतिपासना असंभूत उपासना उपासना उपासना उपासन, उपासन है हिरण गर्भ उपासना और असम्भूति उपासन शब्द से अभ्याकृत माया प्रकृति उसकी उपासना दोनों उपासना का समुचय करना चाहिए एक त्वार्थ त्वार्थ एक ही का फल एक पुरुषार्थ ही ही दोनों दोनों दोनों का का अनुकरण पर करने से आने का पार करने प्राप्त करके। फिर प्रकृति मेली न हो जाएंगे सत्य धर्मिणा आवेदन उचित विनाश च विनाश का नाश जैसे पहले संभुति कहा था संभुति कार्य सम्भु बाला धर्म बाला हिरने को संभुति शब्द से कहा इसी प्रकार हम विनाश शब्द से विनाश धर्म बाला को लेना विनाश धर्मो यश्य कार्य कार्य का विनाश होता है सत्यन धर्मिणा अभेदन उचित विनाश धर्मी है विनाशी विनाश बाला विनाशी धर्मी के साथ अभेद करके धर्म को उसको विनाश शब्द से कहते अभेदेद विनाश विनाश का ध्वंस नाश तो ध्वंस तो की उपासना नहीं ध्वंस वाले नाश वाले नाश वाला कौन है यहाँ कौन सा कार्य हो हिरण्य गर्भ नाश क्या ध्वंस ध्वंस वाला कार्य कौन सा कार्य हो हिरण्य तो विनाश शब्द से हिरण्य विनाश तेना तद उपासन है उससे फल मिलता है उसका उपासना से विनाशन मृत्यु तिरत्व विनाशन क्या हीरानगर उपासना से मृत्यु को अतिक्रम करके मृत्यु क्या अनैश्वर्य अधर्म काम आदि दोष जात मृत्यु तिरत्वा ऐश्वर्य प्राप्त होने के पहले अनैश्वर्य रहता है जीव में अधर्म काम कर्म आदि सब दोष रहता है जब हीरानगर उपासना करता है ऐश्वर्य प्राप्त होता है तो अधर्म नहीं रहता धर्म केवल काम कर्मा आदि समाप्त होता है क्योंकि ऐश्वर्य हो गया सौ उसको प्राप्त जो चाहिए और वो तो साधारण इच्छा नहीं करता है ये मृत्यु को अतिक्रम कर लेता है हिरण्य गृह उपासना नहीं अनिमादि प्राप्ति फलम क्योंकि हिरण्य उपासना से अनिम ऐश्वर्यादि फल प्राप्त होता है इसलिए फल प्राप्त होने से तेन अनिश्वर्यादि मृत्यु अतिथ्य अनिश्वर्य आदि से काम कर्म दोष ये रूप मृत्यु को अतिक्रम करके असंभूत असंभूत अमृतमें मंत्र में तीर्थ सूत्या अवग्रह कर दूसरा असंभूत अमृतमश असंभूत क्या अव्याकृत उपासन असमभूत अव्या उसकी उपासना से अमृत अश्मते अमृत प्रकृति लक्षणमश्मी अमृत तो प्राप्त करता है प्रकृतिलयक्षण स्व ये अमृत से प्रकृति में लीन हो जाएगा संभूति विनाशंतरा अवन्न लोपे ना निर्देशो इस मंत्र में संभूतिंच विनाशंच इसमें अवन्न का लोप करके उच्चारण किया गया अवन्न कहा था असंभूति लोप कैसे किया लोप कहा था अदर्शन लोप अदर्शन क्या था अनुचारण अश्रवण अनुचारण अदर्शन लोप तत्प लोप कहते संज्ञा है तस्लोपो लोप उसको लोप आदेश करता है जिस की संज्ञा हुई उसको लोप करो लोप काट कर फेंको या अग्नि से जला दो लोप का क्या करना वर्ण का वर्ण का लोप मतलब वर्ण का अनु अश्रवणम श्रवण नहीं करेंगे तो उच्चारण भी नहीं करना इसे अश्रवण अनुच्चारण शब्द का दर्शन अदर्शन का था दर्शन का ज्ञान लोप शब्द लोप का अर्थ क्या है तत् लोप तो कहता है उसको लोप कर दो तो लोप का अर्थ तो क्या करेंगे इसलिए पाणी मे सूत्र बताया लोप किसको कहते है अदर्शन लोप शब्द का अदर्शन ही शब्द का लोप शब्द दिखता है अंक से पुस्तक में नहीं दिखता पुस्तक में जो दिखता है वो शब्द नहीं वो लिपि चिन्ह है शब्द का दर्शन का अर्थ ज्ञान चाख्य दर्शन नहीं होता है किंतु श्रवण इंद्र से शब्द का ज्ञान होता है प्रत्यक्ष होता है परवेश होता है प्रत्यक्ष शब्द का प्रत्यक्ष होता है अधर्शन का शब्द का दर्शन होता है मतलब शब्द का श्रवण होता है और अदर्शन है कहा था शब्द का अश्रवण जिस गीर्त संज्ञा होती है उसको लोप करो मतलब उसका अश्रवण करो उसको सुनना नहीं अ बोलते समो अ उ को सुनो नकारे है सुनने के बाद भी उसमें है ही नहीं समझ लो अश्रवण और अश्रवण करेंगे तो जैसे जहां लोप है होता उसको तब से लोप करो श्रवण नहीं होगा आगे अच प्रत्याहार वर्ण कहेंगे अ ई ऊ के आगे क्या रहेगा री न नहीं रहेगा अच प्रत्याहार में वर्ण बताओ कितने तो आ -ए उ -ली ए ओ बीच में जो वर्ण का उच्चारण नहीं करना श्रवण नहीं करना श्रवण नहीं कर तो उच्चारण भी नहीं करना इसलिए अदर्शन लोप का लोप का अदर्शन अदर्श का अश्रवण अश्रवण तो सुनना नहीं सुनना नहीं तो उसके लिए उच्चारण भी नहीं करना इसलिए अच प्रत्यार वर्ण बोलते समय नकार ककार का उच्चारण होता है नहीं होता है तो यहां भी लोप क्या मतलब रो शब्द का अनुच्चारण किया अवन्न अवर्ण अवन्न अनुच्चारण नही किया उच्चारण नहीं किया प्रकृति लय फल श्रुति अनु क्योंकि संभुति शब्द से यदि तो असंभूति नहीं लेंगे तो प्रकृति लय फल कैसे होगा प्रकृति लय फल होगा तभी यदि असंभूति उपासना हो इसलिए शब्द का अवन लोप करके असंभूत लेना आगे बिना शब्द से हिरण्य गर्भ लेना है अभी इसमें जो कहा संक्षिप उपस विस्तार से कहा गया जो अर्थ सारे अर्थ अर्थवर्ग अर्थ अर्थ संक्षेप करके उपसहन करते भगवान कह भाष्यकार मानुष दैव वित्त साध्यम फलम शास्त्रण प्रकृतिल मनुषदैव दो प्रकार वित्तमुस विद्तैव मनुष्य दीका शरीरपाटव गो हिरण्यादि साधन संपत्ति मन वि शर में पाटव पटु शरीर यदि पटु नहीं है तो इंद्रिया यदि दुर्बल कर्म नहीं कर सकता है यही शरीर स्वस्थ हो इंद्रिय भी दुर्बल नहीं हो अंधा लंगड़ा आदि हो तो कर्म नहीं कर सकते हैं शरीर से पाटवम और शरीर स्वस्थ होने पर भी ये भी चाहिए गो भू हिरण्य आदि साधन संपत्ति ये सब मानुष बीता गया मनुष्य संबंधित धन है गो पशु भूमि हिरण्य आदि सब है तो कर्म कर सता ये हो गया मानुष्य वित्त और दैवम वित्तम देवता ज्ञानम देवता ज्ञान को दैव वित्त कहा देवता का ज्ञान ध्यान देवता का ज्ञान का तो ध्यान उपासना चिंतन ये मानु दैव बित्त हुआ विराम भाष्य में एकतावती संसार गति ये संसार गति संसार प्राप्ति संसार पहले कहा नहीं मानुष दैव वित्त साध्यम फलम मानुष वित्त दैव वित्त साध्य होता है इसे वित्त से मानुष वित्त से, से कर्म करेगा दैव वित्त उपासना ऐसे वित्त साध्य वित्त से उत्पन्न होने वाला जो फल है स्वर्ग पितृलोक प्राप्ति कर्म से विद्या से देवलोक प्राप्ति अंत में हिणगर्व प्रकृतिल तक फलम शास्त्रण शास्त्र लक्षण यस्म फल लक्षणे यस प्रमाण शास्त्र लक्षण लक्ष्यम ज्ञाप्य मनम जिसमें प्रमाण शास्त्र में लक्षित होता है फल प्रकृत प्रकृतिलय प्रकृतलय अंत ये प्रकृति सब शांति में फल है प्रकृति लय कर्म करके पितृलोकादि प्राप्ति होता है स्वर्ग हिदेवत्व प्राप्ति सबसे हिरण्य गर्भ ब्रह्म लोक प्राप्ति और प्रकृति लियाम फलम ये कर्म करके जो फल प्राप्त करता है उपासना के द्वारा भी यही संसार के अंतर्गत हितावधि संसार गति ये संसार के अंदर के तय है मोक्ष नहीं है जितने कर्म उपासना करे ऐश्वर्य प्राप्त कर ले ब्रह्म को जाए प्रकृति लय हो जाए तो संसार के अंतर्गत यही विवेचन करना है यहाँ कुछ उत्कर्ष प्राप्त तो हो जाए धन संपत्ति बहुत हो गई ख्याति भी बहुत हो गई तो मुक्त हो जाएगा ना मरते समय कितने संपत्ति लेकर जाता है मालूम है? एक रुपया में दस पैसा एक पैसा जो मानुष्य भी थे उसको साथ में नहीं लेना है दैव भी तो है देवता ज्ञान ध्यान है कुछ चिंता किया अतः वेदांता श्रवण किया वो साथ में जाएगा संस्कार तो ये सब जितने है श्लोक में कोई जितने भी ख्यात हो जाए धन समिति कर ले कोई कुछ भी नहीं ले सकता है ईश्वर छोड़ कर जाता है उसमें महत्व बुद्धि जो करता है स्वयं का भी उसके पीछे भागता है जहां देखते कोई बहुत बड़े बहुत संपत्ति बहुत जिनके पास दिखते है वो बहुत बड़े है बड़े बड़े उनके पास ऐसे बहुत अच्छा मन में बहुत महत्व बुद्धि बड़े विख्यात हो गया कथाकार हो गया कितने बड़ा कथाकार है ऐसे जब इसका मन में महत्व बुद्धि होती है फिर उसकी गति उसी तरफ हो जाती है आगे स्वयं पढ़कर के सोचता है कि मैं कैसे ऐसे आप द्वितीय वक्ता बन जाओ मेरे पास ऐसे करोड़ करोड़ रुपया हो जाए जितने रूपया हो जाए वक्ता बन जाए विख्यात तो हो जाए तो मरेगा ना नहीं मरेगा मरेगा क्या मरते मरते ही तो मुक्ति हो जाएगी नहीं यहाँ जो संपत्ति है उससे स्वर्ग प्राप्ति भी नहीं होती यहाँ बहुत संपत्ति इकट्ठी कर मर गया तो स्वर्ग जाएगा क्या ये लौकी के मानुष भी तथा तो स्वर्ग भी नहीं देता है और उसका उपयोग करे तभी तो स्वर्ग हो जाएगा धन इकट्ठी करके कोई स्वर्ग जाएगा धन दूसरे धन इकट्ठी करके मर गया सबके ऋणी बन कर सबसे रुपया ले मर गया तो सबको ठग करके रुपया इकट्ठी कर लिया बुद्धिमान है ना ऋण करके मरिगा तो आगे ऋण चुकाने के लिए फिर बनेगा उनके घर में कहीं कुत्ता बने कहीं घर में क्या बने सबके घर घर में घूम घूम करके सबका भक्त बनेगा सेवा करेगा ऋण वचन करेगा इसलिए ये बुद्धिमत्ता नहीं लोगों को ठग करके रुपया कटे कर दिया और मर इतने समय एक रुपया भी नहीं लिया लेगा क्या रुपया किटे कर देने से स्वर्ग मिलता है कहीं आया छात्र में दान तप करे अन्न दान करे दान करे धन दान, दान करे तब तो कुछ होगा और स्वयं एक मर गया तो कुछ नहीं होगा मलि उसे मकान भी आएगा तो भगाएंगे कहीं भी कुत्ते बनकर अथवा साधु बन के भीख मकान बनकराए मकान में रहने वाले उसको पहुंचाएंगे घुसाएंगे भागो भागो उसके शिष्य प्रशिष्य आदि उनके फोटो रहकर पूजा करेंगे उनकी शताब्दी मनाएंगे और उस समय यदि वो भीखमगा बन कराया मांगने के लिए दूर से भगाओ कुत्ता बनकराया तो लाठी से भगाओ <laughs> क्या पटो पूजा करेंगे तब उतो हो जाएगा क्या जितने लोग की पटो पूजा होती स्वम उतो होगी नहीं तो शिष्टाचार्य भक्ति भक्त लोग शिष्य लोग तो पूजा करेंगे किन्दु उनको ज्ञान नहीं हुआ तो फिर यदि कोई विरक्त होकर के भर साधु बनकराया नारायण हरि कहता तो दूर से भगाए ये कहाँ से आया माँ क्या कहते खड़िया <laughs> तो वहां से जो धन संपत्ति एक ठीक गया उसमें से उसको लाभ नहीं मिलेगा और दूसरे के स्वर को क्या मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा ये मानुष वित्त है ये तो कुछ नहीं दैव वित्त करे मानुष वित्त साध्य कर्म करे संपत्ति इकट्ठी करना होता है कुछ सदुपयोग को कर्म करने के लिए कर्म नहीं करे रुपया मरिया तो कोई प्रयोजन नहीं हुआ और कर्म करे दान आदि कर्म करे ये इष्टापूर्त कर्म है इष्टापूर्त दत्त बापी कु देवता हरण आदि पुर्त कर्म है अग्निहोत्र इष्ट कर्म है जितने कर्म करे और ध्यान करे तो देवता ध्यान करे ये होगा दैव वित्त तो। देवता ध्यान आदि करके जाएगा तो जो फल प्राप्त करेगा कर्म करेगा तो पितृ ध्यान करेगा तो देवलोक स्वर्ग ऐसे करते करते हिरण्य गर्भ कर ब्रह्म ब्रह्मलोक तक कहीं प्रकृति लय हो जाएगा जितने भी फल है ये संसार के अंतर्गत मुक्त नहीं हुआ ए संसार गति अतः परम पूर्वतम आत्मीवाह भूत बिजानत सर्वात्म भाव एवं सर्वेषणा सं्यास ज्ञान निष्ठा फलम इससे बढ़ करके ज्ञान निष्ठा का फल मुख्य है पूर्वोत्तम पहले कहा आत्म भाव बीजानत ये सब आत्मा ही हो गया सब कुछ तुमोह करके सो कुछ न तो ज्ञान होने के बाद सर्वम आत्म यस्मिन् यूता सर्वात्म भाव सर्व आत्मरूप हो गया सर्व का आत्मा स्वयं और स्वयं सब सर्वात्म सर्वरूप हो गया सारे ब्रह्मांड स्वस्वय आत्म भाव तो आत्मा ही हो गया सर्वात्म भाव फल ज्ञान ज्ञान होने के बाद सर्वात्म को हम मेरे से भी न कुछ भी नहीं ये फल है फल है ज्ञान निष्ठा का फल है ज्ञान निष्ठा कैसा है सर्वेषणा संन्यास न्यायास प्रोक सर्वेषणा संन्यास है न ज्ञान निष्ठा सारे ऐसा का संयास सम्यकन्यास त्याग संयास करने से ज्ञान निष्ठा होती उसी ज्ञान निष्ठा का फल ऐसा संन्यास ज्ञान निष्ठा का फल ज्ञान होने से सर्वात्म भाव एवं प्रवृत्ति निवृत्ति लक्षण वेदार्थ अत्र प्रकाशित वेद काल तो दो प्रकार एक प्रवृति निवृत्ति लक्षण प्रभु लक्षण प्रभुति लक्षण कर्म करके स्वर्ग आदि प्राप्ति निवृत्ति वैराग्य के ज्ञान निष्ठा प्राप्ति मुख्य दो दोन कर्म कांड जिसको गीता में द्विविधा निष्ठा कही गई कर्म और ज्ञान निष्ठा प्रवृत्ति निवृत्ति लक्षण दो वेदार्थ से विधि प्रतिषेध लक्षण से कृत्त ब्राह्मण उपयुक्त प्रभु लक्षण से वेदार्थ से वेद का दो एक प्रभुति रूप एक निवृत्ति रूप प्रभु लक्षण कर्म करे कर्म करके स्वर्ग आदि प्राप्ति करेगा निवृत्ति लक्षण सर्वेक्षण संन्यास करके सं मोक्ष प्राप्त करे प्रभुति लक्षण का है क्या है वेदार्थ से विधि प्रतिषेत लक्षण से कृष्ण्य विधि प्रतिषेध आत्म के वेदार्थ कुछ विधि कुछ प्रतिषेध संपूर्ण वेदार्थ का प्रकाशक प्रकाशन करने में प्रवर्ग्या ब्राह्मणम उपयुक्त प्रवर्ग्यम अन्ते ब्राह्मण से तब्राह्मण प्रवर्ग्याम ब्राह्मण प्रवर्ग कर्म नाम के कर्म हे के पहले दो द्वध्याय प्रवर्ग नामकर्म प्रवर्गत ब्राह्मणमोपन ये दो दवाध्याण्यक आदि अध्याय दो ब्राह्मण ब्राह्मणार्ण्य के पहले पूर्व दो ब्राह्मण ब्राह्मण कहा गया निवृत्त लक्षण प्रकाशन करने के लिए प्रवर्ग ब्राह्मण के बाद अतउ बृहदारण्यकम उपयुक्तम बृहदारण्य उपनिषद परव ब्राह्मण के बाद तृतीय अध्याय आरभ्य तृतीय अध्याय वेद तो क्रम से जो तृतीय अध्याय उपनिषदे प्रथम अध्याय है तृतीय अध्याय मतलब प्रथम बृहदारण उपनिषद से आरंभ होता है ये निवृत लक्षण वेदार्थ उसके पहले दो अध्याय प्रवृग ब्राह्मण कर्मकांड में उसके पहले कर्म कांड तो यह दो प्रकार वेदार्थ प्रवृत्ति निवृत्ति अभी यहां संपूर्ण शास्त्र का उपसारण करने के लिए पहले जो कहा गया क्या क्या कहा गया ये बताते है आगे फल उपासना का फल कथन करने के लिए उपासक को अंत में मार्ग चिंतन करना है जो ब्रह्म कार्य ब्रह्मिक उपासना वो अहंग उपासना है अहम अस्मी ऐसे जो हिरण्य गर्भ ब्रह्म है समष्टि प्राण मैं हूँ ऐसे उपासना चिंतन करे उपासना का फल अंत में हिरण्य प्राप्ति उसके लिए मार्ग चिंतन करेगा मार्ग याचना करेगा ये सब फल आगे कहेंगे ओम पूर्णमद पूर्णमिद पूर्णा पूर्णमुदच्य पूर्ण से पूर्णमादा पूर्णमेवशिष्य ओ शांति शांति शांति